कर्म का विधान करने वाली श्रुति के समान ब्रह्म विद्या का विधान करने वाली के आप्राम का प्रसंग होता है मतलब जैसे कर्म का विधान करने वाली श्रुति आप्रामाण्ड हो जाती है कि स्थिति में जाने पर वैसे ही ब्रह्म विद्या का विधान करने वाली श्रुति के भी आप का प्रसंग होता है कब जबकि जो है न साक्षात्कार वगैरह हो जाएगा है ना ऐसा तो जो है ना शंका की गई यहाँ पर तो अब चलिए ये सिद्धांतिक नहीं कहना क्योंकि बाधक ज्ञान नहीं होता है तो किसका ज्ञान तो अभी बताते हैं बाधक ज्ञान नहीं होता है तो किसका बाधक ज्ञान नहीं होता है उसको स्पष्ट करते हैं भारत जैसे ब्रह्म विद्या विधायक सुखी के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होने पर जैसे ब्रह्म विद्या विधायक श्रुति के द्वारा जैसे ब्रह्म विद्या विधायक का श्रवण किया फिर साक्षात्कार हो गया श्रवण किया फिर श्रवण से हो गया या फिर मन करके हो गया जैसे भी हो जैसे ब्रह्म भिद्या भिद्या भिद्या के आत्मा का साक्षात्कार होने पर दे आदि संघात में होने वाला अहम प्रत्यय बाधित हो जाता है दे आदि संघात में होने वाला क्या होता है अहम प्रत्यय हाँ आत्म साक्षात्कार हो जाएगा तो कभी देहात्म बुद्धि होगी नहीं होगी हाँ तथा उसी प्रकार जैसे ये बाधित हो जाता है यहाँ व्य व्यति दृष्टांत है ये है ना यथा से उसी प्रकार आत्मा में ही आत्मा में ही आत्मा का ज्ञान या आत्मा को ही आत्मा समझना है यथा से ज्ञान है न ये आत्मा में ही आत्मा का ज्ञान या आत्मा में ही आत्मा का प्रत्यय किसी भी काल में किसी के द्वारा किसी भी प्रकार बाधा नहीं जा सकता है किसी भी प्रकार बाधा नहीं जा सकता आत्मा में ही होने वाला आत्मा का प्रत्येक किसी भी काल में किसी के द्वारा किसी भी प्रकार बाधा नहीं जा सकता इसका बाध किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता है लग जाएगा क्यों नहीं किया जा सकता है तो कहते हैं फल वितरेगा ओगते यहाँ देखेंगे आनंदगी यहाँ पर फल से लेते हैं अविद्यानिवृत्ति रूप फल हम लगा देते हैं क्योंकि अविद्यानिवृत्ति रूप फल से अवितरित है ना व्यतिरिक्त होता है अतिरिक्त अविद्या निवृत्ति रूप फल से अतिरिक्त फल ज्ञापन नहीं होता है किसका ब्रह्म विद्या का एक ब्रह्म विद्या का नहीं, नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ जैसे देखेंगे कर्मी करने से क्या होता है आपको लौकिक फलों की प्राप्ति होती है है और कर्म करने से क्या होता है निष्काम भाव से करते हैं तो अविद्यावृत्ति हो करके क्या होता है ब्रह्मज्ञान में प्रवृत्ति होती है हे? तो कर्म के तो फल से अतिरिक्त तो कुछ फल है कि नहीं है कर्म का फल पे स्वर्ग आदि फलों की प्राप्ति होगी कर्म से स्वर्ग आदि फलों की प्राप्ति होती है अथवा कहिए यदि निष्काम कर्म किए गए तो अंताकरण की शुद्धि होती है तो कर्म का कोई फल मिल गया इसे अतिरिक्त और भी फल होते हैं कि नहीं होते किसका फल ब्रह्म विद्याल तो जैसे कि कर्म के फल से अतिरिक्त कोई फल कर्म का जो फल है उससे अतिरिक्त फल अन्य से प्राप्त होता है अन्य कौन ज्ञान ज्ञान विद्या कर्म के फल से अतिरिक्त फल अन्य से प्राप्त होता है इसलिए कर्म का विधान करने वाली स्थिति का अपना मान माना गया उस स्थिति में जाकर के ये बात आई समझ गई तो उसी प्रकार जो है ना ब्रह्म विद्या का फल या ब्रह्म ज्ञान का फल ब्रह्म ज्ञान का फल अतिरिक्त यदि कोई फल हो ब्रह्म ज्ञान के फल से अतिरिक्त कोई फल किसी से प्राप्त हो तो ब्रह्म ज्ञान का विधान करने वाली जो है ना श्रुति क्या है वो आपराण होगी बस समझ आ रही है यदि ब्रह्म ज्ञान के फल से अतिरिक्त कोई फल किसी से प्राप्त होता हो तो ब्रह्म ज्ञान का विधान करने वाली श्रुति के आपराण का प्रसंग होगा का फल जो अविद्या अविद्यानिवृत्ति रूप मोक्ष है उससे अतिरिक्त फल किसी से प्राप्त होता है क्या इसलिए इसके अप्राम का प्रसंग नहीं है तो अभी हम आनंद गिरी के अनुसार पंक्ति लगा रहे हैं, हम भी देख लेंगे। आनंद गिरी ने फल से अविद्यानिवृत्ति लिया है अच्छा जी क्योंकि क्या मैंने बताया की अविद्यानिवृत्ति ही मोक्ष है ना कि अविद्यानिवृत्ति रूप फल से अतिरिक्त फल की प्राप्ति नहीं करती है क्योंकि ब्रह्म विद्या ऐसा करना क्योंकि ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म के के या ब्रह्म के या विद्या प्राप्ति नहीं होती है इसलिए क्या होता है की ये जो आत्मज्ञान का किसी से बाढ़ नहीं होता है एक हो गया ये ये हो गया आनंद गिरी के अनुसार भास्त्यार् प्रकाश के अनुसार लगाने का प्रयास किया जाएगा भास्त्या मैं फल से आत्मज्ञान फल लिया है इसको देखता हूँ का तो लग गया है, है, है? है तो देखता मैं ये टीकाकार बहुत ऐसा है ये लिखा है गीता का ए, श्रवण में और उपदेश करने में सन्यासी नाम गीता लिखा का कौन है अर्जुन कौन है और टीकाकार स्वयं लिख रखते हैं ऐसी बातें लिख जाते हैं तो टीका है। तो ही करनी चाहिए इनको यदि ऐसा है तो है टीका करने ही नहीं चाहिए तो प्रकाश में एक कार्य लिख दिया टीका इसका नाम है विंकटनाथ है कोई वेंकटनाथ कोई विंकटनाथ कोई है का है मतलब तो टीका ही नहीं करनी चाहिए सीधी बात है आपका अधिकार क्या ग्रस्त होकर टीका ही नहीं करनी चाहिए इन लोगों को पागल नहीं सब कुछ कुछ लिखते हैं तो वैसे, तो, वैसे है। तो ये मैं मतलब इसको देख रहा हूँ कहाँ पर है हाँ ये कहा था हाँ ये इसमें लिखा है इसमें ये कहा है कि आत्मज्ञान के फल से अतिरिक्त आत्मज्ञान के फल से अतिरिक्त इन्होने कहा है आत्मज्ञान के फल से अतिरिक्त आत्म प्राप्ति रूप फल, फल भिन्न नहीं है और आत्मज्ञान का फल है इसमें ये बताया है आत्म साक्षात्कार मतलब आत्मज्ञान का जो फल है उससे अतिरिक्त और कोई फल किसी का ये आनंदगी ये है भाषा प्राप्त आत्मज्ञान के फल से अतिरिक्त के फल का अभाव है तो आत्मज्ञान के फल से अतिरिक्त कोई फल अन्य से प्राप्त होगा क्या तो इसलिए बात नहीं और शायद उनका भी लग जाएगा और आगे बताते हैं यथा अग्नि उष्णा प्रकाश प्रकाशाचार जैसे अग्नि उष्ण और प्रकाशक है प्रकाशक कह लो है प्रकाश स्वरूप कह लो प्रकाश का स्वरूप ही है जैसे आदमी उष्ण है और प्रकाश स्वरूप है इसी है ना कि इस ज्ञान का कभी वाद नहीं होता है इस ज्ञान का कभी वाद नहीं होता है उसी प्रकार जो क्या है आत्मनी आत्मावगति ये था ना ऊपर कि आत्मा में होने वाले आत्मज्ञान का कभी विवाद नहीं होता है इसमें लिखा है इसमें भाष्कर प्रकाश में जैसे अग्नि उष्ण और प्रकाश स्वरूप है इस ज्ञान का कभी वाद नहीं होता है उसी प्रकार आत्मा में आत्म प्रत्यय का आत्मा में अहम ब्रह्माष्टमी इस प्रत्यय का कभी विवाद नहीं होता है मतलब अहम इस प्रत्यय का कभी विवाद नहीं होता है क्योंकि वो यथावस्थित वस्तु को विषय करने वाला है ये कह दिया ठीक है अग्निपोषण है और प्रकाश प्रकाशपुरुफ इस ज्ञान का कभी विवाद नहीं होता है वैसे आम ब्रह्माष्टमी इस ज्ञान का कभी विवाद नहीं होता है आम ब्रह्माष्टमी इस प्रकार ज्ञान होगा जो ना आत्म जो आत्मागति इसलिए अब जो है ना सिद्धांत ही चल रहा है कि क्या कर्म विधि अप्राम कर्म के विधान करने वाली श्रुति का अप्राम्य नहीं है कौन कहता है भास्कर hmm. कि कर्म का विधान करने वाली का अप्राम्य नहीं है क्यों अप्रामाण्य नहीं है सुनो अब ध्यान देना जैसे कि ब्रह्म विद्या का विधान करने वाली कोई श्रुति है आत्मावार मंतव्यो में ये है ना ये ब्रह्म का विधान करने वाली श्रुति है कोई इसी कर्म का विधान करने वाली सुर्खियों है उनके आप इंसार्ज सरवादि क्या करते हैं उसको निषिद्ध कर्मो से निवृत्ति करते हैं है ना? तो ये इनकी इनका प्रमाण हो गया ना ये निषिद्ध विधायक वाक्यों का अब निषिद्ध कर्मो को छोड़ करके कोई व्यक्ति काम कर्म करने लगा हम्म तो वहाँ भी सुर्खियाँ आती है ना क्या है न न नुवेण न ही अध्रुवेण प्राप्ति के ध्रुव कठोप कि की कर्म से ध्रुव परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है तो इन ये जो सुर्खियां है ना कर्म के प्रसंग में कही गई हैं एक मिनट तो इन सुर्खियों के द्वारा क्या होगा कि वो फिर काम कर्मों से भी निवृत होगा किससे निवृत्त होगा काम कर्मों से भी निवृत्त होगा और काम कर्मो से निवृत होने पर आ रहा संयाम उपासित वगैरह जो विधायक वाक्य है कर्म का विधान करने वाले वाक्य हैं तो फिर क्या करेगा वो नित्य कर्मों को करेगा उससे और शिख शुद्धि होगी तब से होगी तो कोई भी क्या ऐसा ये बताना चाहते हैं भारत सर है ना ऐसा लगाइए क्या और कर्म विधायक श्रुति का आप्रामाण नहीं है क्यों आप्रामाण नहीं है तो बताते हैं क्योंकि पूर्व पूर्व प्रवृति का निरोध करके पूर्व पूर्व प्रवृति को रोक करके जिसे निषिद्ध कर्मो में प्रवृत्ति उसको रोक करके फिर किसमें प्रवृत्ति हुई काम में उसको रोक करके निष्काम काम करों में कर्मो में ऐसा क्योंकि पूर्व पूर्व प्रवृत्ति का निरोध करके अपूर्व प्रवृत्ति उत्तरो उत्तर अपूर्व प्रवृत्ति अपूर का उत्पादक उत्तरोत्तर नूतन प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाली कौन कर्म विधि श्रुति उत्तरोत्तरापूर्व प्रवृत्ति जनन यह कर्मविधि श्रुते का विशेषण है कर्मविधि श्रुते विशेष का अध्यास कर लेना और कर्म विकुति का अप्रमाण नहीं है क्योंकि पूर्व पूर्व प्रवृत्ति का निरोध करके उत्तर रो, उत उत्तरो नूसन प्रवृत्ति के उत्पादक कर्म विधायक कात्मा के, का के अभिमुख करने वाली प्रत्येक <Stars> आत्मा के प्रत्येक आत्मा की ओर उन्मुख करने वाली प्रत्येक आत्मा की ओर उन्मुख करने वाली या प्रत्येक आत्मा की ओर लगाने वाली ये प्रत्येगात्मा की ओर लगाने के लिए ब्रह्म विद्या में प्रवृत्ति को उत्पन्न करती है प्रत्येगात्मा की ओर अभिमुख करने वाली कौन है ब्रह्म विद्या प्रत्येगात्मा की ओर अभिमुख करने वाली कौन है ये प्रत्येगात्मा की ओर अभिमुख करने वाली ब्रह्म विद्या में प्रवृत्ति को उत्पन्न करने के लिए है ब्रह्म विद्या में प्रवृत्ति को उत्पन्न करने के लिए है कौन करुंगी करुंगी है ना ये अलग अलग पद है ना मुख्य, ये है। ये प्रत्य अच्छा प्रत्येगा मिनट उसमें भी जो है ना उसमें भी अलग अलग है ना भावा अभिमुखस्त अभिमुख करने के लिए अथवा अभिमुख करके ऐसा क्या है उसमें देखना तो समाप से है? है ना तो ये ऐसा करना कि हेतु में जो है वो वहां पर क्या है प्रयोजन अर्थ में तो में इसको तो बताने हो गए, अभिमुख करने के लिए प्रत्येक आत्मा की प्रत्येक आत्मा क्या कहूँ मैं प्रत्येक आत्मा की प्रत्येक पूर्व पूर्व प्रवृत्ति का निरोध करके अब उत्तरोत्तर नूतन प्रवृत्ति के उत्पादक कर्म विधायक श्रुति आत्मा की ओर अभिमुख करने के लिए प्रत्येक आत्मा की ओर अभिमुख करने के लिए ब्रह्म विद्या में प्रवृत्ति को उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक आत्मा की ओर अभिमुख करने के लिए क्या करेगी ब्रह्म विद्या में प्रवृत्ति तो ब्रह्म विद्या में प्रवृत्ति को उत्पन्न करने के लिए है कौन कर्म विधायक श्रुति यदि कर्म विकृति के अनुसार व्यक्ति शास्त्रीय कर्मों को करे ही नहीं तो कभी भी वो ब्रह्म विद्या का अधिकारी हो सकता है ब्रह्म विद्या प्रवृत्ति हो सकती है hmm. ऐसा अब ध्यान देना अब ये बताते है की मिथ्यात्व कर्मदायक श्रुतियों का मिथ्यात्व होने पर भी कर्मदायक श्रुतियों का मिथ्यात्व होने पर भी उपायस नहीं थोड़ा भूल हो गई बताने में उपायस मिथ्यात्वी ऐसा उपाय से मिथ्यात्व अति की कि उपाय का मिथ्यात्व होने पर भी यहाँ उपाय से लेना कर्म में उपाय से क्या लेना है कर्म में कि कि उपाय कर्म का मिथ्यात्व होने पर भी ऊपर किसके मिथ्यात्व शब्द तो ऊपर नहीं आया ना अभिया आया था क्या कहीं इस प्रश्न में यहाँ पर ध्यान देना भी लगा रहा हूँ कैसी लगती है हमने उपाय से लिया है इस कर्म का होने पर भी उपय की सत्यता होने से उपेक होने ब्रम उपेक होने उपे मतलब hmm. प्राप्त hmm. उपाय का सत्यता होने के कारण सत्यत्व एवं यहाँ उपायस्त लेना है कर्म विधि श्रुति क्या लेना है कर्म विधि श्रुति ध्यान देना कर्म का उपाय बताने वाली कौन है कर्म विधि इसलिए कर्म विधि को भी उपाय दे दिया कर्म उपाय है इसका प्रतिपादन करने वाली कर्म विधि को भी क्या दे दिया उपाय तो उपायत्व कर्म विधायक श्रुति का मिथ्यात्व होने पर भी उपे ब्रह्म की सत्यता होने से उपय ब्रम्ह की सत्यता होने दे और कर्म विधायक का सत्यत्व ही है यहाँ सत्यत्व का प्रमाण है सत्यत्व क्या है प्रमाण ही है पंक्ति लगी मतलब वो मिथ्याण उसका है होने पर भी उसका क्या है प्रामाण है पंक्ति लगाएंगे, उपाय कर्मदायक होने पर भी उपय ब्रह्म की सत्यता होने के कारण कर्मदायक श्रुति का प्रमाण ही है यहाँ सत्यत्व का क्या है प्रामायण किसका प्रमाण कर्मदायक श्रुति का प्रमाण ही है अच्छा आगे देखेंगे यथा विधि शेषाणाम जैसे विधि वाक्यों के शेष अर्थवादों का प्राम क्रियार्थकवाद अन्य नाम की जो शास्त्र है वो क्रिया का बोधक है कर्म का बोधक है यदित यदित जुहोती इस प्रकार जो है शास्त्र की विधान करते हैं कर्मों का कि शास्त्र कर्म का बोधक होता है शास्त्र को कर्म अर्थ का बोधक होने के कारण अनर्थक्यम अतदर्था नाम जो तदर्थ नहीं है मतलब जो कर्म का प्रतिपालन करने वाला नहीं है वो कैसा है अनर्थक है तो अर्थवाद वाक्य क्या है वे तो विधेय कर्म की प्रशंसा करते हैं और या निषिध कर्म की निंदा करते हैं इस स्तुति अथवा प्रशंसा के प्रतिपादक वाक्य को अर्थवाद वाक्य कहते हैं वो कर्म का प्रतिपादन नहीं करता इसलिए उसका क्या हो जाएगा अंधक्ता हो जाएगी अप्राह्मण्ड हो जाएगा तो वहां समाधान देते हैं कि विधि वाक्यों का अन्य गण करके ये ब्राह्मण हो जाता है कि जो विधान करने वाले कर्म है, जो विधायक वाक्य है ना तो विधायक वाक्यो को सुन करके किसी का विधायक वाक्य को सुन करके भी कर्म करने में किसी का प्रमाण हो सकता है तो अर्थवाद वाक उस कर्म की प्रशंसा कर देते हैं तो प्रशंसा सुनकर के क्या होता है कि व्यक्ति कर्म में कर प्रवृत्ति तो कर्म की प्रशंसा कर देते हैं तो उससे कर्म में प्रवृत्ति हो जाती है निषिद्ध कर्म की निंदा कर देते हैं तो उससे क्या व्यक्ति की निवृत्ति हो जाती है तो विधि का शेष होने के कारण इनका प्रमाण हो जाता है विधि वाक्यों का शेष होने से क्या इनका प्रमाण हो जाता है पंक्ति लगाएंगे यथा जैसे विधि वाक्यों के शेष अर्थवाद वाक्यों का प्राम है और वैसे प्रमाण है क्या वैसे तो अन व्यर्थ ही ऐसा जैसे विधि वाक्यों के शेष अर्थवाक्यों का प्राम है वैसे ही यहाँ पर ब्रह्म विद्या से संबंधित रूप से कर्म विधायक का प्रमाण है ऐसा परम्परिया संबंध जुड़ जाएगा ना ठीक है अब देखेंगे अब ये उसको बताते हैं लोक में भी बाल और उन्मत्त आदि की को दूर आदि पिलाने में चोटी बढ़ने आदि की बातें कही जाती हैं पहले लोग बड़ी बड़ी चोटी रखते थे अजादों देखो तीस साल में भी बड़ा अंतर आ गया पहले तो चोटी न रखने वालों की संख्या बहुत ही कम होती थी स्कूल कॉलेज के कुछ उड़ लड़के नहीं रखते थे नहीं स्कूल कालेज में पढ़ने वाले भी सब रखते थे पहले और लोग बड़ी बड़ी चोटी भी रखते थे बड़ी बड़ी चोटी देखने में अच्छी लगती है छोटे बच्चे देखेंगे उसकी चोटी बड़ी है मेरी चोटी बड़ी नहीं है और बच्चे दूध नहीं पीते हैं उनको तो मालूम नहीं है दूध की बात बहुत पौष्टिक होगा उनको बताने पर भी समझ नहीं पाते छोटे बच्चे दूध नहीं पियेंगे तो बोलना पड़ेगा तो उसकी चोटी कितनी बड़ी तुम दो पियोगे तो तुम्हारी भी चोटी पड़ जाएगी उनकी अनुकूल बात करे दो तो बच्चे पी लेते ऐसा कुछ बोल करके तो अब क्या है कि यहाँ पर की जो कहा जाता है की दूध पीने से चोटी बढ़ जाएगी ऐसा बच्चों को कहा जाता है तो यहाँ दूध पिलाने का उपाय क्या है चोटी बढ़ने की बात दूध पिलाने का उपाय क्या है ये मिथ्या है कि नहीं है यह नहीं। यह नहीं। ये तो उपाय तो मिथ्या ही हो गया ना दूध पिलाने का उपाय जो वचन है चोटी बढ़ने की बात ये तो मिथ्या ही है तो उपाय मिथ्या होने पर भी क्या है कि उसका फल जो है दूध पीने का स्वास्थ्य वृद्धि होगी कि नहीं होगी उसका जो है ना प्राप्त तो उपय उपये कर प्राप्त प्राप्त उपय फल प्राप्त फल सत्य है ना इसलिए क्या है तो कि दूध पीने से चोटी बढ़ेगी इस वाक्य का प्रमाण माना जाता है इसका प्रमाण माना जाता है श्रेष्ठ लोग भी ऐसा व्यवहार करते हैं ये बता रहे हैं जिनका कर्मों में अधिकार नहीं है हाँ हा। जरूरत नहीं करना हाँ हा। उनके लिए उन, उन, उन कर्म विधायक का कर्म कर्म कर्म नहीं? लिए। कर... नहीं, नहीं कर्म विधायक स्मृतियाँ का किसके लिए जरूरत नहीं है अधिकारी जो वो कर चुके हैं पहले अब तो नहीं है ना उनके लिए अब क्या है अब उनको जरूरत उनकी नहीं है अब जरूरत नहीं है पहले उपयोग किया है ना तो उपयोग किया तो प्रमाण तो हो गया ना अब आवश्यकता नहीं पहले तो उपयोग इस जन्म में या पूर्ण जन्म में करी चुके हैं लोक में भी बाल और उन्मत्त हो उन्नत व्यक्ति जानते हैं विक्षिप्त उसको भी यही बोल करके उसे काम लेना पड़ता है तभी वो करता है उन्मत्त व्यक्ति भी हमको ध्यान है चालीस पैंतालीस साल पहले की बात चालीस साल से ज्यादा हो गया एक वोट देने लोग जा रहे थे वोट देने गए एक नाम में अर्जुन में कुछ ऐसा अर्जुन की जगह कुछ और छप गया था एक अक्षर ज़्यादा छप गया अब वो वोट डाले नहीं और लोग बोले हर एक एक दो वोट से हर जीत हो सकती है तो वोट जरूर डलाना है और वो 40 40 किलोमीटर पैदल गंगा स्नान करने चला जाता था पता नहीं उस पर कौन से जोत आते थे, थे पता नहीं क्या था वो तो बहुत चलता था पैदल चालीस किलोमीटर जाकर गंगा डाले आता था और वो सोच तो समझाया जाए माने नहीं तो उसको एक व्यक्ति ने समझाया देखो एक अक्षर ज़्यादा छपा था कभी कभी स्याही कम पड़ जाती है ना तो फिर वो स्ही कम पड़ जाएगी तो पूरा नाम नहीं लिखा जाता है तो इसलिए गलती हो गई है बाकी उसने आपका तो सम्मान पूरा किया ही है देखो आपका भी तो नाम है बाप का नाम तो पूरा मिल ही रहा है और आपके नाम में थोड़ी गड़बड़ी है तो स्याही कम हो गई है इसलिए ऐसा हो गया उसको तुरंत वोट डाल दिया जा <laughs> <laughs> सकता है ऐसा लोग कहते हैं लोक में भी बाल और उन्मत आदि की पंक्ति लगाएंगे लोक में भी बाल और उन्मत्त आदि मनुष्यों को दूध आदि पिलाने में लोक में बाल और उन्मत्त आदि मनुष्यों को दूध आदि पिलाने में चोटी बढ़ने आदि की बातें कही जाती हैं लग गया हाँ। यहां पर दीर्घ नहीं करेंगे पयस हाँ तो पय से ना उत्साह क्या हो गया गायब हो गया ये होकर के क्या हाँ लूप हो गया ना रस्तु यू लोभ हो गया है ना सम्वर दीर्द असिद्ध हो जाएगा यदि आप कुछ करना चाहेंगे क्यों समीर्द करेंगे तो असिद्ध होगा पहले वाला काम देख लेना वैसा होगा तो मैं सब तो भूल गया तो, है। नहीं। अच्छा, है? नहीं। आ, तो हाँ अपलू रथ नहीं है नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। भोग भू है हाँ तो ये संवर दिद क्यों नहीं वाई कह रहे तो वही असिद्ध हो जाएगा देख लेना लोक में भी बाल और उन्मत्त आदि को दूध आदि पिलाने में चोटी बढ़ने आदि की बातें कही जाती हैं। आगे देखेंगे प्रकारांतरा स्थान साक्षात सिद्धि आनंद में क्या कहते हैं हम तो देखना आनंद गिरी है तो देख लो देख लेना सबके पास है जिससे पास नहीं आनंदगी देखो आत्मज्ञान उत्पन्न होने के पूर्व की अवस्था प्रकारांतर कही गई है आत्मज्ञान उत्पन्न होने की पूर्व की अवस्था प्रकारांतर कही गई है तट स्थितान कि आत्मज्ञान से आत्मज्ञान उत्पन्न होने की पूर्व अवस्था में स्थित मनुष्यों के कर क्या कहेंगे आत्मज्ञान उत्पन्न होने से पूर्व अवस्था आत्मज्ञान उत्पन्न होने की पूर्व अवस्था वाले मनुष्यों के कर्म में बात नहीं। नहीं। या आत्मज्ञान प्राप्त क्या कहेंगे आत्मज्ञान उत्पन्न होने की पूर्व अवस्था वाले मनुष्यों के कर्म में या कर्म करने वाले अज्ञानी मनुष्यों के कर्म में ऐसा कर सकते हैं ना कि कर्म करने वाले अज्ञानी मनुष्यों के कर्म में कर्म श्रुति है ना कर्मश्रुति नाम कर्म श्रुति नाम है, अच्छा है एक में मिला दिया ना कर्म नाम उसमें <laughs> अलग कर दिया है कि जैसे आत्मज्ञान उत्पन्न होने से पूर्व अवस्था वाले मनुष्य मनुष्य का अच्छा मनुष्य का या मनुष्य के लिए मनुष्य के, के लिए, लिए। कर्म विराजक श्रुति का अज्ञात संबंध बोधकत्वे में साक्षात प्रमाण इष्ट है ध्यान देना प्रमाण किसका कर्म कर्म किसका कर्मदायक और कैसे अज्ञात अज्ञात संबंध संबंध का बोधक होने के कारण कर्म कर्मदायक स्त्रु का प्रमाण है कल आया था जैसे स्वर्ग कामों से तो वहाँ पर जो याद का फल क्या है साध है और उसका साधन क्या है है साधन साधन तो के जो है से नहीं है साधन का संबंध से है नहीं है। तो फिर क्या अज्ञात संबंध का बोधक होने के कारण साथ साथ ही प्रामाण्य है कौन कर्म किसका प्रामाण्य है कर्म विकृति का एक मिनट अब पहले वाली पंक्ति लगाइए कि की तो ये जो है ना इसको कर्म श्रुति नाम का ही विशेषण बना लो इस नाम जो है ना ऐसा लगाइए दोबारा आनंद के अनुसार आत्मज्ञान उत्पन्न होने से पूर्व अवस्था में किए जाने वाले देखो आनंद के अनुसार हमने पहले क्या बताया आपको आत्मज्ञान उत्पन्न होने से पूर्व अवस्था आत्मज्ञान उत्पन्न होने से, से पूर्व अवस्था में स्थित मनुष्यों के लिए मनुष्यों के लिए कर्म विरायक श्रुति का अध्यात्म संबंध बोधक साक्षात ही प्रामाण्य है ये लगाया ना मैंने अच्छा और एक अन्य प्रकार से देखो इसको लगेगी नहीं ठीक है लग जाएगा है न दोबारा ऐसा देखना ऐसा कि आत्मज्ञान उत्पन्न होने से पहले की अवस्था का करने वाली आत्मज्ञान उत्पन्न उस्ञान होने से पूर्व अवस्था का करने वाली कर्म का ऐसा भी लगा सकते हैं आत्मज्ञान उत्पन्न होने से पूर्व अवस्था आत्मज्ञान उत्पन्न होने से पूर्व अवस्था में किस का, का एक लक्ष्मणी होगा ये पहले वाला ही ठीक है पूरा अवस्था में स्थित के लिए ये ठीक है पहले वाला अब आगे लगाएंगे प्रामान है। प्रामान कर लेना आप विज्ञान उत्पन्न होने से पूर्व अवस्था में स्थित मनुष्य के लिए कर्मदायक श्रुति का कर्मदायक श्रुति के प्रमाण की साक्षात ही सिद्धि होती है साक्षात ही किसकी सिद्धि होती है कर्मदायक श्रुति की साक्षात कर्मदायक श्रुति के प्राम की सिद्धि होती है और तो कैसे साक्षात सिद्धि किसकी प्रामाण की अब इसमें देते हैं जैसे समझ में आया? कि पहले तो उसका प्रमाण है ही ना पहले उसका प्रमाण है ही किस प्रकार है जिस प्रकार ये किसका प्रमाण है कर्मदायक श्रुति का जिस प्रकार आत्मज्ञान से पहले देहात्म बुद्धि को निमित्त मान कर प्रवृत्त होने वाले प्रत्यक्ष आदि का प्रमाण होता है देह, देह देवी निमित्त है ना कि देहात्म बुद्धि को निमित्त मान करके प्रवृत्त होने वाले कौन सा प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण। तो दे, देहात्म बुद्धि को निमित्त मान करके प्रवृत्त होने वाले जैसे कि देहात्म बुद्धि होने से क्या है वो सोचता है हमारी है ये तुम्हारी है ये हमारी है ये तुम्हारी है प्रत्यक्ष दिखाई दे समझ में आता है ना तो देहात्म बुद्धि को निमित्त मान करके प्रवृत्त होने वाले प्रत्यक्ष आदि का प्रमाण साक्षात होता है प्रत्यक्ष आदि का प्रमाण साक्षात होता है या प्रत्यक्ष आदि के साक्षात ही प्रमाण की सिद्धि होती है सब आत्मज्ञान से पहले लगाएंगे जिस प्रकार आत्मज्ञान से पहले जिस प्रकार आत्मज्ञान से पहले देहात्म बुद्धि को निमित्त मान करके प्रवृत्त होने वाले प्रत्यक्ष आदि के प्रमाण की सिद्धि होती है प्रत्यक्ष आदि के प्रमाण की सिद्धि होती है उसी प्रकार आत्मज्ञान उत्पन्न होने से पूर्व अवस्था में स्थित मनुष्यों के लिए कर्म विधायक श्रुति के साक्षात ही प्रामाणिक सिद्धि होती है तो उसका प्रमाण्ड है पूर्व में तो प्रमाण है ही ना अच्छा बाद में आवश्यकता नहीं है यही कह सकते अब ध्यान देना यू मन्य से तु य से किन् तु जो मानते हो सिद्धांति बोल रहा है किन्तु जो मानते हो किसको कह रहा है पूर्व शक्ति को कि आप जो ऐसा मानते हैं आत्मा स्वयं अव्यापरि माणा स्वयं कुछ आत्मा स्वयं व्यापार न करने वाला होने पर भी आत्मा स्वयं कर्म में प्रवृत्त न होने वाला होने पर भी लग जाएगा आत्मा स्वयं व्यापार करने वाला न होने पर भी आत्मा स्वयं क्रिया करने वाला न होने पर भी संधि मात्र hmm. से करता है संधि मात्र से करता है इसे ध्यान देगा चुम्बक यदि लोहे के बिना रहेगा तो कुछ करेगा और लेकिन जब संधि हो जाएगी लोहे की तब उसको आकर्षण कर लेता है देश्व्ण देश्व्ण कुछ नहीं करता है लेकिन जब लोहे का इसकी होती है तो लेता है तो लेता ना ऐसी आत्मा स्वयं कुछ नहीं करता है लेकिन जब देव इंद्रिय की संधि होती है तब आत्मा करता है तब आत्मा क्या है करता है ऐसा जैसे स्वयं क्रिया करने वाला न होने पर भी आत्मा जैसे आत्मा किंतु आप जो ऐसा मानते हैं कि आत्मा से मैं आप माना स्वयं आत्मा से स्वयं कुछ ना करने वाला होने पर भी मात्र से करता है क्या करे मुख्य कर्तृत्व और मात्र से करना ही मुख्य कर्तृत्व है वैसे नहीं कर रहा है मतलब वस्तुता न करने पर भी संधि मात्र से करने को मुख्य कर्तृत्व यह मतलब वस्तुता करने पर भी या अकेले न करने पर भी वस्तुता करने पर भी संधि मात्र से करना मुख्य कर्तृत्व तद यो क्या क्या तदय मुख्य कर्तृत्व और सन्निधि माप से करना ही आत्मा का मुख्य कर्तृत्व है क्या तद यो आत्मा ना मुख्य कर्तृत्व और सन्निधि माप से करना ही आत्मा का मुख्य कर्तृत्व है ये कौन मान रहा है पूर्व पक्षी तो उसने दृष्टान भी देता है क्या हाँ देखो अभी आ रहा है हाँ भी यही मानता है सन्निधि माप से करना लेकिन वो मुख्य कर्तित्व वो भी नहीं कहता है वो भी मुख्य कर्तित्व नहीं कहता है दोस्त ऐसे पूर्व पक्ष यहाँ पर उपस्थित किए गए हैं जो कोई दार्शनिक नहीं मानता है जो कल भी परसों पूर्व पक्ष आ रहे थे वैसा कोई मानता नहीं मीमांसक भी नहीं मानते कुछ पूर्व पक्ष ऐसे आ गए थे हमने बताया नहीं जैसे गौड़ प्रत्यय की बात आई ना कोई भी आस्तिक जो है ना इसको गौड़ प्रत्यय नहीं मानता है देहात्म बुद्धि को गौड़ प्रत्यय कोई भी आस्तिक नहीं मानता है है न देखो गौर आत्मा कोई भी आस्थिर नहीं मानता है वो भी क्या है कि वो भी? वो पूर्व कोई पूर की अपनी बात को समझाना है अपनी बात को अच्छी तरह समझाने के लिए कुछ पूर्व करना चल चली गई है और वैसा मानने वाला कोई आस्थिर जगत में कोई भी नहीं है कोई भी जगह शांति नहीं है समझ आया कोई भी नहीं है शिक्षा जो कोई वैसा नहीं मानती है क्या जो गौर कर करके और हाँ हाँ मतलब जैसे जैसे तत्व बोध हो वैसा वैसा संघ समाधान करना चाहिए भारत सरकार की बढ़िया रीति है चलिए आगे देखिए <laughs> भी हो कोई देहात्म बुद्धि वाले भी ऐसा कह सकते आत्मा है बाकी तो लेकिन जब अतिरिक्त आत्मा समझेगा तो गौर आत्मा भी कैसे होगा मतलब ऐसा कोई कह सकता है इसलिए भाषुकार ने ऐसा कह दिया मतलब जैसे जैसे तत्व बोध हो उस उस रीति का उल्लंबन करके भाषुकार बताते हैं और भाषा तो भाष्यकार की बहुत अच्छी है अब ध्यान देना वही आत्मा का मुख्य कर्तृत्व है यथा योदेश युद्ध मानेसु जैसे योद्धाओं यो, यो यो योदेश जैसे योद्धाओं के युद्ध करने पर यथा योदेश युद्ध मानेसु जैसे योद्धाओं के युद्ध करने पर राजा युद्ध के राजा युद्ध करता है यहाँ प्रसिद्ध कथन है योद्धा युद्ध करते हैं राजा युद्ध के मैदान में नहीं होगा या युद्ध के मैदान में प्रतिष्ठ भी हो तथ मतलब युद्ध न करते हुए रहे राजा युद्ध के मैदान में ना हो अथवा युद्ध के मैदान में उसको युद्ध ना करे तो भी क्या कहा जाता है राजा युद्ध करता है समझी लगेगी यथा योदेश माने तु राजा युद्ध युद्ध के राजा युद्ध करता है ये बात प्रसिद्ध है ये यथा था न अच्छा अभी एक और दृष्टांत बता रहे हैं तो स्वयं युद्ध माना अयुद्ध के स्वयं युद्ध न करने पर भी स्वयं युद्ध न करने पर भी संविधान होने के कारण ही सैनिक युद्ध कर रहे हैं या योद्धा युद्ध कर रहे हैं योद्धाओं के साथ संविधान किसका है, राजा का राजा वहाँ मौजूद होगा कि स्वयं युद्ध न करने पर भी संविधान के कारण ही जीता चाहिता राजा जीत गया और पराजित हो गया इसी करसिद्ध यह बच्चन और क्या है कि स्वयं युद्ध अयुद्ध माना की स्वयं युद्ध न करने पर भी संविधान के कारण ही जिताचाराजिता राजा जीत गया और पराजित हो गया ये वचन प्रसिद्ध है लग गया तो पहले संविधान से ही तो कहा गया जाता है जीत गया और पराजित हो गया और संविधान से और वहाँ पर संविधान हो या ना हो योद्धाओं के युद्ध होने पर क्या कहा जाता है की राजा युद्ध करता है या संविधान मानकर भी कह सकते वहाँ राजा युद्ध करता है स्वयं युद्ध न करने पर भी क्या कहा जाता है युद्ध करता है जीत गया पराजित हो गया कहते कैसे और उसी प्रकार युद्ध के में और उसी प्रकार युद्ध में सेनापति सेनापति वाचा सेनापति वाणी से ही आदेश करता है सेनापति hmm. सेनापति वाणी से ही सैनिकों को आदेश करता है तो सैनिक क्या युद्ध करते रहते हैं ये बताया उसी प्रकार से सेनापति वाणी से ही आदेश करता है अब चाह क्रियाफल संबंधा क्रिया के युद्ध और युद्ध रूप क्रिया के फल जय पराजय का राजा और सेनापति को और युद्ध रूप क्रिया का फल जय अथवा पराजय का संबंध राजा और सेनापति के साथ देखा जाता है दिए? राजा और सेनापति को योद्धाओं के द्वारा की गई युद्ध रूप क्रिया के संबंध शब्द है न राजा और सेनापति के साथ योद्धाओं के द्वारा की गई युद्ध रूप क्रिया के फल का संबंध देखा जाता है योद्धाओं के द्वारा की गयी युद्ध रूप क्रिया का फल का संबंध किसके साथ देखा जाता है, है? हाँ राजा और सेनापति के साथ ए, युद्ध का फल जय और फराजे का संबंध देखा जाता है लग गया राज सेनापति का और भी विदेश कहते हैं कि तो ये क्या मतलब है हाँ ठीक है यथाचार और जिस प्रकार ऋतविक जिस प्रकार ऋतविक का कर्म यजमान का कर्म माना जाता है याद आदि रिस्पित करते हैं फिर कौन कर रहा है करने वाला कोई है rough. और कहा किसी की जाता है कर्म यजमान का कर्म माना जाता है वैसे ही दे आदि का कर्म में दे आदि का कर्म में आत्मा के द्वारा किया गया कर्म होगा दे आदि का कर्म आत्मा के द्वारा किया गया कर्म होगा जैसे कि युद्ध करते हैं सैनिक माना किसका जाता है राजा का तो यहाँ पर क्या है की ये दे इंद्री करेंगे और माना किसका जाएगा आत्मा का उसी प्रकार से और यहाँ भी रिकुत वाला भी उदाहरण दे लेना करेंगे जो तो सैनिक माना जाएगा सेनापति का राजा का करेंगे माना जाएगा यजमान का उसी प्रकार दे आदि का कर्म आत्मा के द्वारा किया गया कर्म में होगा क्यों क्यूँकी तत्फल का क्योंकि कर्म का फल क्यूँकी कर्म फल का आत्मगामित होता है अथवा क्योंकि कर्म का फल आत्मा को प्राप्त होता है कर्म का फल आत्मा को प्राप्त होता है किसके द्वारा किया गया कर्म का फल दे के द्वारा किए गए फल के द्वारा किए गए कर्म का फल आत्मा को प्राप्त होता है इसलिए कर्म में किसके द्वारा किया हुआ माना जाएगा? आत्मा द्वारा। सैनिकों के द्वारा जो युद्ध किया जाएगा उसका फल किसको प्राप्त होता है राजा को तो फिर वो कर्म किसका माना जाता है राजा युद्ध कर रहा है वैसे यहाँ पर क्या है की ये देव के द्वारा किए गए कर्म आत्मा के माने जायेंगे और एक दृष्टांत है जैसा पूर्व पक्षी य तू य से और जो ऐसा मानते हो कौन मानता है पूर्व पक्ष तो पूर्व पक्ष ही चल रहा है जैसे कि ये जो है ना चुम्बक स्वयं क्रिया तो कुछ करता नहीं है और फिर भी लोहा होने पर लोहे को खींच लेता है ना हम्म तो इस कारण से क्या है की उसमे कर्तृत्व माना जाता है किसमें चुंबक में वैसे ही आत्मा का कर्तृत्व मानना चाहिए कर्तृत्व में मुख्य कर्तृत्व पूर्व पक्षी को भी वक्षित है क्या यथा और जिस प्रकार आवयातस्व भ्रामकस् क्या यथा और जिस प्रकार आवयातस्व भ्रामकश्य करते हैं कि क्रिय ये व्यापार न करने वाला या क्रिया न करने वाला भ्रामक का क्या था चुंबक जैसे क्रिया न करने वाले चुंबक का लोहे को खींचने के समान या लोहे को घुमाना खींचना एक ही बात है जैसे क्रिया न करने वाले भ्रामक का भ्रामक का चुम्बक का लोहे को खींचने के, के कारण ही लोहे को खींचने के कारण ही मुख्य ही कर्तित्व माना जाता है किसका चुम्बक का और जबकि क्या है वो अव्यापरित क्रिया न करने वाला स्वयं तो नहीं करेगा कब नहीं करेगा संविधान के बिना नहीं करेगा ये मतलब है स्वयं कुछ नहीं करेगा वह संविधि मात्र कर देता ऐसा है जैसे अव्यापरित कुछ न करने वाले चुम्बक का लोहे को खींचने के कारण मुख्य कर्तृत्व मुख जैसे लोहे को खींचने के कारण कुछ न करने वाले चुंबक का मुख्य कर्तृत्व ही मानना चाहिए मुख्य तो ही पूर्व पक्ष हो गया सिद्धांत कहा जाता है अनुचित है वह अनुचित है क्यों क्योंकि ध्यान देना की क्रिया जनकत्व कारकत्व क्रिया के जनक को कारक कहते हैं क्रिया निवर्तक कारकर्व क्रिया को करने वाले को कारक कहते हैं पूर्व पक्षी जैसा कहता है कि जैसे कि राजा कुछ नहीं करता है सैनिक युद्ध करते हैं फिर भी राजा का क्या माना जाता है कि राजा युद्ध कर रहा है माना जाता है है ना? और चुंबक कुछ नहीं करता है फिर भी क्या चुंबक खींच रहा है माना जाता है उसी प्रकार आत्मा भी कुछ न करने पर भी आत्मा को क्या मानना चाहिए कर्तृत्व और कैसा करतृत्व मुख्य कर्तित्व तो भास्कार कहते हैं फिर तो क्या होगा कि फिर तो ये होगा कि जो क्रिया न करने क्रिया न करने वाला है उसको कारक मानने का प्रसंग आएगा जब क्रिया करने वाले को भी कारक माना जाता है तो अंशित हो जाएगा ना सर सच वो अंशित है क्योंकि वैसा मानने से कुछ ना करने वाले को कारक मानने का प्रसंग होता है है न कुछ न करने वाले को कारक मानने का प्रसंग होता है लगे समी ये दो हो जाएगा यदि पूर्व पक्षी कहना कि कार्यक्रम अनेक प्रकार का भी टीचर की कारक अनेक प्रकार के होते हैं कारक अनेक प्रकार वाले होते हैं तो एक प्रकार का कारक ऐसा भी मान लिया जाए आत्मा को वैसे भी करता कारक मान लिया जाए एक प्रकार का कैसे न करने पर भी मान लिया यह ये पूर पक्षी ने कहता है कि कारक अनेक प्रकार के होते हैं टीचर तक शंका होगी न फिर सिद्धांति कहता ऐसा नहीं कहना अनेक प्रकार के होते हैं ये नहीं कहना बल्कि जो पूर्व पक्षी ने जो दृष्टांत दिया था सिद्धांति उसको भी काटेगा राजा सर्वथा नहीं लड़े जरूरी है क्या राजा जो से में में है ना तो स्वयं लड़ते है तो इसलिए और दूसरी बात यदि वेतन आदि दे के लड़ाते के नहीं लड़ाते इसलिए भी उनका कर्तित्व माना जाता है तो स्वयं अव्यापित राजा नहीं होता है राजा कर्तित्व इसलिए माना जाता है की उनको स्वयं कर रहा है तो मुख्य कर्तित्व जो प्रेरणा का भी भी भी क्या है है है मुख्य मुख्य मुख्य तो तो तो तो के मैदान में लड़े आदि तो तो रही उचित तो नहीं है तो पंक्ति ऐसा नहीं कहने न मतलब ऐसा नहीं कहना क्योंकि राजा आदि क्योंकि राजा आदि का क्योंकि राजा आदि के मुख्य कर्तृत्व भी देखा जाता है या राजा आदि के मुख्य कर्तृत्व का भी दर्शन होता है राजा आदि के मुख्य कर्तृत्व का भी ज्ञान होता है राजा आदि के मुख्य कर्तव का भी ज्ञान होता है या राजा आदि का मुख्य कर्तृत्व भी देखा जाता है कैसे राजा तावत तावत तो वाक्य अलंकार में है राजा अपने व्यापार से भी युद्ध करता है राजा खड विचालन धनुषालन रूप व्यापार है खड विचालन धनुषालन रूप व्यापार राजा अपने राजा अपने अस्त्र व्यापार के द्वारा भी युद्ध करता है करता है ना ये अच्छा योद्धा नाम और योद्धाओं को योद्धाओं को युद्ध कराने के कारण बोलता है न लड़ो योद्धाओं को युद्ध कराने के कारण और योद्धाओं को धन देने के कारण उसका मुख्य कर्तृत्व ही होता है उसका मुख्य कर्तव्य लग गया क्योंकि वो कि, कि, क्योंकि वो अपने अपने खर्च चालन रूप अस्त्र चालन रूप व्यापार युद्ध करता है इसलिए मुख्य कर्तित्व तथा योद्वाओं को युद्ध यो कराने के कारण मुख्य कर्तृत्व तो, और धन देने के कारण भी मुख्य कर्तित्व तो। उसी प्रकार जय पराजय रूप फल के भोग में उसकी क्या है उसकी मुख्यता है। जय पराजय रूप फल के भोग में उसका मुख्य कर्तित्व तो। है फलभोग करता बनता है ना जय पराजय रूप फल के भोग में उसका मुख्य कर्तृत्व तो है फिर तो यजमान तो मतलब क्या है की कुछ न करने पर उसका मुख्य कर्तृत्व है क्या अब ये जो दृष्टान्त दिया गया था वहाँ पर रिश्त कर्म करता है माना जाता है यजमान का तो उस पर भाष्यकार बताते हैं तथा यजमान का भी प्रधान त्यागेन जो याग होम किया जाता है ना तो प्रधान आहुति का त्याग कौन करता है यजमान करता है प्रधान कर्म तो वही करता है तो मुक्त कर्म वही करता है अंग कर्म बाकी सब कर्म विस्तृत करते रहते है। तथा जम्सार जम्सार करते हैं तथा यजमान का भी उसी प्रकार यजमान का भी प्रधान द्रव्य का त्याग करने से या प्रधान आहुति का होम हमें तो अवधि दी जाती है जो अग्नि में डाला गया वो क्या होता है होम तो और जो बिना अग्नि के कर्म किया जाता है वो क्या होता है याग वो याग होता है याग में ऐसे ही देवता को उद्देश्य देवटा उद्देश्य का भी प्रधान द्रव्य का त्याग करने से या प्रधान अवधि देने के कारण और दक्षिणा देने के कारण मुख्य कर्तित्व तो होता है तथा तो उसी प्रकार प्रधान अवति का त्याग करने के कारण तथा तो दक्षिणा देने के कारण का त्याग करने के कारण तथा दक्षिण का भी मुख्य होता है तो क्यों है, है, कुछ ना करने कारने क्या अब यात्र कर्तृत्व उपचारों या सा गौड़ा की कुछ न करने वाले कुछ न करने वाले का कर्तृत्व उपचार जो है या कुछ न करने वाले का तो जो कर्तृत्व व्यवहार है कुछ न करने वाले के लिए जो कुछ न करने वाले का जो कर्तृत्व व्यवहार है वह गौण है तो कुछ न करने वाला कौन है आत्मा कुछ न करने वाले का जो कर्तव्य व्यवहार है वो क्या है गौण है मुख्य नहीं है कर्तृत्व व्यवहार गौण है कर्तृत्व भी गौड़ है चुंबक का तो हाँ चुंबक में भी गौड़ ही मानना पड़ेगा राजा का मुख्य मानना पड़ेगा हाँ ये सही कह रहे हैं आप धासी को बोलेंगे यार है ना ठीक है यदि यदि स्व व्यापार लक्षण मुख्यम कर्तृत्व तो न ना उपलब्ध रा, नाम यदि और यजमान आदि का स्व व्यापार रूप मुख्य कर्तव्य तो उपलब्ध नहीं होता है चलो ओम पूर्णवद पूर्णविदम पूर्ण पूर्णम पूर्णस्थ पूतेम अब हो जाएगा क्या सीखना है होना ही है। सर बहुत खींच जाएगा देखा जाता है